पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद धातुर्थ योग शब्द युक्ति अर्थात मेल तथा युज समाधो इस धातु से समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है श्री व्यास जी महाराज ने इस दर्शन में योग का सर्वत्र ही समाधि के अर्थ ही में प्रयोग किया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो अष्टावंगानी समाधि में और योग में अंगादि भाव संबंध बतलाया गया है परंतु समाधि जिसके दो भेद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात बतलाएंगे योग का मुख्य अंग तथा साधन होने के कारण योग के अर्थ में इस दर्शन में प्रयुक्त हुआ है योग की प्राचीन परंपरा, शासन उपदेश अथवा शिक्षा को कहते हैं अनुशासन जिस विषय का शासन पहले से विद्यमान हो इसलिए अनुशासन शब्द से श्री पतंजलि महाराज ने योग शिक्षा का प्राचीन परंपरा से चला आना बतलाया है जिसका वर्णन श्रुति और स्मृतियों में पाया जाता है हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन याज्ञवल्क्य हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है इत्यादि वचनों से श्री श्रीयाज्ञवल्क्य ने हिरण्यगर्भ को योग का आदि वक्ता अर्थात गुरु माना है इसी प्रकार सांख्यस्य वक्ता कपिल परमर्षि स उच्चते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन महाभारत सांख्य के वक्ता कपिलाचार्य परमरसी कहलाते हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं जिनसे पुराना और कोई वक्ता इनका नहीं है इसी प्रकार इदम्भी योगेश्वर योग नैपुण्यम हिरण्यगर्भो गर्भ जगाद यत श्रीमद् भागवत श्रीमदभागवत हे योगेश्वर यह योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरण्य ने कहा था हिरण्यगर्भ किसी भौतिक मनुष्य का नाम नहीं है बल्कि महत्व के संबंध से सवल ब्रह्म का वाचक है जैसा कि हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूत जातिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी दयामुते माम कस्म देवाय हविषा विधेम ऋग्वेद हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतों के एक पति थे उन्होंने इस पृथ्वी और स्वर्गलोक को धारण किया उस सुख स्वरूप देव की हम पूजा करते हैं अथ यह ऐसोअतरादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यम हिरण्यमश्रू हिरण्यकेश आ प्राणखात सर्व स्वर्णः अब यह सुनहरा पुरुष जो सूर्य के अंदर जिकता है जिसकी सुनहरी दाढ़ी मूछे और सुनहरे बाल हैं नखों से अग्र तक जो सारा ही सुवर्णमय है हिरण्यगर्भो हिण्यगर्भोद्युतिमा यहष्छंद स्तु योग संपूज्यतेम स लोके विभुस्मृत महाभारत यह द्युतिमा हिरण्यगर्भ वही है जिसकी वेद में स्तुति की गई है इनकी योगी लोग नित्य पूजा किया करते हैं और संसार में इन्हें विभू कहते हैं हिरण्यगर्भो भगवानेश बुद्धिरीति स्मृत महानीति चोषु विरंजीति तथा प्रजह इन हिरण्यगर्भ भगवान को समष्टि बुद्धि कहते हैं इन्हीं को योगी लोग महान महत्त्व समष्टि चित्त समष्टि बुद्धि तथा विरंजी और अज अजन्मा भी कहते हैं हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा अद्भुत रामायण हिरण्यगर्भ जगत के अंतरात्मा है इसके अतिरिक्त श्रुति और स्मृतियों में जहाँ योग का वर्णन किया गया है उसके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं